भावार्थ जब इंद्र ने मदमस्त अहि असुर को मारने के लिए वज्र हाथों में धारण किया तब उसके क्रोध को देखकर सभी भयभीत हो गए तथा उस इंद्र को शांत एवं प्रसन्न करने के लिए वे सब इंद्र की स्तुति करने लगे भावार्थ इस संसार में उत्पन्न हुए सभी पदार्थ इसी ऐश्वर्यशाली ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं हम अपनी स्तुतियों की सहायता से उस ईश्वर के साथ मित्रता स्थापित करें तथा नम्रता पूर्वक उस ईश्वर की उपासना करें अर्थात ईश्वर के समीप जाकर बैठें भावाकृत वृत्र की गर्जना सुनकर डरकर सब देव इंद्र को छोड़कर भाग गए तब इंद्र ने मर्तों की मदद से वृत्र का संहार किया जब मेघ रूपी वृत्र आकाश को घेरकर गर्जना करने लगता है तब सूर्य चंद्र अग्नि आदि देव छिप जाते हैं और इंद्र रूपी विद्युत का साथ छोड़ जाते हैं तब इंद्र वायु रूपी मर्तों की सहायता से वृत्र का मुकाबला करता है प्रथम मेघ को नष्ट भ्रष्ट करके उसे बरसाता है भावार्थ मरतों ने संगठित होकर इंद्र की मदद की अपने इस कार्य के कारण मृत पूज्य हो गए जो समाज संगठित होकर उन्नति करते हैं उस समाज के सभी मानव पूज्य होते हैं भावार्थ ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो इस इंद्र के तीक्ष्ण सशस्त्र शास्त्रों तथा तेरी सेना का विरोध कर सके यह इंद्र नास्तिक असुरों का अपने शस्त्रों से नाश कर देता है वीरों की सेना एवं शस्त्र नास्तिकों का नाश करने के लिए ही हो भावार्थ हे मनुष्य तू पशु आदि ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए महाबलशाली तथा कल्याणकारी इंद्र की स्तुति कर स्तुति प्राप्त करके वह इंद्र तुझे बहुत अधिक धन देगा भावार्थ हे मनुष्य जिस प्रकार एक मल्लाह लोगों को नदी के पार पहुंचाता है उसी प्रकार तू तु स्तुतियों को इंद्र तक पहुंचा वह इंद्र तेरी स्तुतियों से प्रसन्न होकर तुझे बहुत अधिक धन देगा भावार्थ हे मनुष्य जिस स्तुति को इंद्र पसंद करे उसी स्तुति को तू कर नम्रता पूर्वक उस इंद्र का आदर कर तो तू कभी दरिद्र नहीं होगा और न तू कभी दुखी होगा भावार्थ कृष्ण नामक असुर अपने 10000 सैनिकों के साथ हमला करने लगा अंशुमती नदी पर उन्होंने अपना स्थान बनाया शक्ति से गर्विष्ट हुए उसको इंद्र ने पकड़ा नेता इंद्र ने उस अहिंसक शत्रु को नष्ट किया भावार्थ इंद्र ने अंशुमती नदी के किनारे गुफा में बंद सोम को देखा तब उसने मर्तों की मदद से कृष्णासुर को परास्त करके सोम को मुक्त किया भावार्थ इस द्रष्ट अर्थात सोम रस में जब दूध दही घी मधु आदि पदार्थ मिलाए गए तब उस रस का रूप तेजस्वी हो गया उसे पीकर इंद्र में उत्साह पैदा हुआ तथा उसी उत्साह में उसने देवों की निंदा करने वाले असुरों का वध किया भावार्थ इंद्र उत्पन्न होते ही शत्रुओं से रहित सात असुरों का शत्रु बन गया और उसने देवलोक एवं पृथ्वी लोक को प्रकाशित करके लोगों को आनंद दिया जब सात परत वाला बादल सूर्य को ढक देता है तब पृथ्वी पर अंधकार सा छा जाता है तब बिजली उन बादलों को बरसाकर सूर्य को प्रकाशित करता है तथा पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है भावार्थ हे वज्रधारी इंद्र तूने वज्र द्वारा अतुलनीय बल वाले उस असुर को मारा और अपने पराक्रम से किरणों को प्रकट किया भावार्थ हे इंद्र शत्रुओं को मारने के कारण तू पराक्रमशाली के रूप में सब ओर प्रसिद्ध हुआ और शत्रु के द्वारा बांध कर रखे हुए जल प्रवाहों को बहाया विद्युत से आहत होकर बादल बरस पड़े और वे जल प्रवाह के रूप में बह निकले भावार्थ यह इंद्र सोम यज्ञों में आनंद करने वाला है अकेला ही युद्ध में पराक्रम दिखाने वाला है इसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता वीर भी सदैव उत्तम कार्यों में आनंद लें उसका क्रोध कभी व्यर्थ न जाए वह जिस पर कुपित हो वह नष्ट हो जाए भावार्थ वह इंद्र वितृ का संहार करने वाला तथा मनुष्यों का भरण पोषण करने वाला है हमारी रक्षा करने वाला ऐश्वर्यवान इंद्र ही हम पर शासन करने वाला है प्रजाओं पर वही शासन करे जो उनकी रक्षा करने में समर्थ हो भावार्थ रिभु के साथ रहकर शत्रुओं का वध करने वाला वह इंद्र उत्पन्न होते ही पूजा के योग्य हो गया वह इंद्र मानवों के लिए हितकारी कार्यकर्ता है इसलिए सब उसे मित्र के रूप में बुलाते हैं सप्त नवितम सुक्तम भावार्थ इंद्र असुरों से धन छीनकर स्तोताओं को देता है भावार्थ यजमान इंद्र को हविष्यन दें अतः इंद्र का दान यजमान को ही मिले पण को नहीं भावार्थ इंद्र कुमार की एवं आलसी का धन उसके पास नहीं रहने देता जो दान नहीं देता उसका धन दूरवसन में खर्च होता तथा अंत में सारा नष्ट हो जाता है भावार्थ यज्ञकर्ता अपनी आकृष्ट करने वाली मनोहर वाणी से इंद्र को कहीं भी हो उसे सहायता के लिए बुलाते हैं जो अपने को प्रिय हो वह कहीं भी रहे उसे ही पुकारते हैं उसी को चाहते हैं दूसरा पास में हो तो भी उसे नहीं चाहते भावार्थ इंद्र कहीं भी हों वह वहां से हमारे पास आ पहुंचे शूर राजा को राज्य में सब जगह घूमकर प्रजा एवं राज्य का निरीक्षण करते रहना चाहिए भावार्थ इंद्र मधुर वाणी बोलकर भोजनादि देता है तथा यजमान को धन से परिपूर्ण कर देता है राजा तथा राजपुरुष प्रजा से कर प्राप्त कर उन्हें संरक्षण आदि से सुखी रखें भावार्थ इंद्र यज्ञकर्ताओं का रक्षक एवं भाई है उसका ऐसा ही आचरण है इसलिए वे यज्ञकर्ता ही उसका साथ छोड़ देना नहीं चाहते भावार्थ इंद्र स्तोता की रक्षा के लिए बहुत विशाल साधन देता है एवं स्वयं रक्षक साधनों से युक्त होकर उसकी रक्षा करता है भावार्थ देव तथा मनुष्य इंद्र की बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि जन्मधारियों में वह सबसे बड़ा है जो विद्या बल एवं ऐश्वर्य से सबसे आगे हो वही दुष्टों को दबा सतपुरुषों की रक्षा कर उत्तम शासक बन सकता है भावार्थ स्तोता शत्रुओं का संहार करने के लिए इंद्र अपने यहां बुलाते हैं प्रजा ही राजा को रक्षा कर सकने योग्य बनाती है उसमें रक्षा के गुण पहले से विद्यमान होते हैं अतः उसे राज्याधिकार देकर मानो नवीन जन्म देती है भावार्थ स्तोता इंद्र का बल बढ़ाने के लिए उसका यश गाते हैं उस यश से इंद्र में रक्षा करने की शक्ति बढ़ती है भावार्थ इंद्र में नम्रता तथा शत्रु के प्रति कठोरता ये दोनों गुण विद्यमान हैं बड़ों के निकट जाकर कोई बात शांत से कहनी चाहिए ऊंचा बोलना असभ्यता है भावार्थ ऐश्वर्यशाली इंद्र बलों को धारण करने वाला कभी पीछे न हटने वाला अत्यंत पूज्य तथा यज्ञ के योग्य है वह हमें धन प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ मार्ग दिखाए धन सदैव उत्तम मार्ग से ही प्राप्त करें भावार्थ इंद्र शत्रु के नगरों को तोड़ने की रीति जानता है जब वह शत्रु पर कुपित होता है उस समय दोनों लोक सारा जगत कांप उठता है भावार्थ इंद्र का सत्य नियम प्रजा की सदैव रक्षा करता है इंद्र मनुष्य को दुर्गुण रूप नदी के पार पहुंचा देता है इति खस्ताष्टके खस्तो अध्याय अथ खस्ताष्टके सप्तमो अध्याय अष्टनवwidetildeम सुक्तम भावार्थ सब शत्रों को पराजित करने वाला इंद्र सूर्य को प्रकाशद करता है। वही संसार को बनाने वाला और उसे प्रकाश से युक्ट करने वाला है। उस इंद्र को प्रसंद करने के लिए साम गान करना चाहिए। भावार्थ जब इंद्र ने अपने तेज से सूर्य को प्रकाशित करके संपूर्ण विश्व को प्रकाश से युक्त किया तब सभी देवों ने मिलकर इंद्र की स्तुति की वह द्युलोक का स्वामी इंद्र सर्वव्यापक है भावार्थ हे इंद्र तू द्युलोक एवं पृथ्वी लोक दोनों लोकों पर शासन करता है इसलिए तू ही इन दोनों लोकों का अधिपति है तो मानवों की मानसिक शक्ति को बढ़ाता है भावार्थ हे इंद्र हम बड़ी-बड़ी इच्छाएं लेकर तेरे पास आते हैं तथा जिस प्रकार नदियों द्वारा समुद्र को बढ़ाया जाता है उसी प्रकार स्तोत्रों द्वारा हम तेरा यश बढ़ाते हैं भावार्थ गतिशील इंद्र के महान धूराओं वाले रथ में उत्तम घोड़े जोते जाते हैं ऐसा वह इंद्र हमें ओज धन तथा वीर पुत्र प्रदान करें भावार्थ हे ऐश्वर्यशाली प्रभु तू ही हमारा माता एवं पिता है तू ही हमारा पालन करने वाला है इसलिए हम तुझसे ही धन एवं सुख मांगते हैं तू हमें हमारे द्वारा मांगे गए सुख तथा धन प्रदान कर